विरोधित ये पंचदशी ग्रंथ जिसमें पंद्रह अध्याय है पांच पांच के तीन भाग है पांच विवेक है पांच दीप है और पांच जो है आनंद है विवेक पूर्वक दीप जो ऊपर वो आनंद होता है यही ग्रंथ की अभिप्राय है तो हम लोग बिल्कुल पहले प्रकरण में है जहाँ पे ये दिखाया जा रहा है तत्व तो विवेक कि कैसे हम अपने को समझे तो शुरू ग्रंथ बहुत ही अच्छे ढंग से किया है कि देखो अपने जीवन में सुबह से लेकर शाम तक एक दिन में जो भी कुछ काम कर, हम करते हैं ज्ञान हम अनुभव करते हैं उसमें विषय की परिवर्तन होने पर भी ज्ञान एक ही प्रकार होता है और विषय तो को को शुद्ध तो ज्ञान ज्ञान में कोई परिवर्तन नहीं है जैसा एक दिन का ऐसा एक हफ्ते का वैसे एक महीने का वैसे एक साल का ऐसा ही एक युग का ऐसा ही एक कल्प का ज्ञान में कोई परिवर्तन नहीं है ज्ञान एक प्रकार रहता है ज्ञान एक प्रकार रहता है ज्ञान की इस अस्तित्व नेतृत्व तो को दिखाकर दिखाने के बाद यही ज्ञान जो है हम तो अपने में अपना ज्ञान है ये ज्ञान एक ही है तो सभी के अंदर शुद्ध ज्ञान तो एक ही है और यही ज्ञान जो है यह ये ये हम स्वरूप ये, ये ये है, ये हम, है। हम सभी व्यक्ति बोलते हैं मैं जानता हूं मैं जानता हूं मैं जानता हूं और अपने अस्तित्व की ज्ञान हमें है इस प्रकार यही ये ज्ञान स्वरूप आत्मा है ये दिखाने के बाद यही आत्मा मत तो प्रत्येक जीव का स्वरूप है यही मैं हूं तब ये मैं पर हूं हमें ये तो भूख नहीं होता ये हम आत्मा आ रही और हम आनंद रूपी है भी आत्मा क्योंकि जिसमें हमारी जिससे हमें आनंद मिलता है वो हमारे लिए प्रेम का कारण होता है प्रत्येक जीव के लिए अपना स्वरूप प्रेम का कारण होता है सभी व्यक्ति अपने आप को सबसे अधिक प्यार करते हैं क्यों क्योंकि उसी से आनंद मिलता है संसार में किसी वस्तु को हमको अच्छा लगता है उसके पीछे हेतु है क्योंकि मुझे अच्छा लगता है इसीलिए वस्तु अच्छा लगता है परंतु आत्मा में जो अच्छा लगता है वो दूसरे किसी निमित्त चाहे स्वयं नहीं अपने आप अच्छा है और अच्छी चीज मतलब अच्छे रूप में प्रेम के रूप में प्रेमास्पद है परम प्रेमास्पद है इस प्रकार आत्मा में मतलब ज्ञान आत्मा की अस्तित्व उस ज्ञान की अस्तित्व और आत्मा में जो आनंद रूप था इसको युक्तिपूर्वक दिखाया यदि युक्ति से आत्म के सच्चिदानंद समझ में आ जाता है तो फिर उपनिषद का क्या मतलब आवश्यकता रहेगा बोलते यही सच्चिदानंद ब्रह्म है इसको जानने के लिए उपनिषद में जाना पड़ता है तो क्या है जीव और ब्रह्म में भिन्नता नहीं है एक ही है ऐसा अनुभव करने के लिए उपनिषद जनित जो मतलब रिस्ट्रिक्शन बताया गया उसको हमें पालन करना पड़ता है अच्छा आत्मा सबसे प्रेमास्पद है तो फिर मन विषय की ओर क्यों दौड़ता है क्योंकि आत्मा की में में बोध आ गया, वही सब तो फिर प्रेमास्पद हमें क्यों माना मन दौड़ता है स्प्रिया शब्द का अर्थ होता है कि अभाने न परम प्रेम भाने नाने अपी अभत्या यदि आत्मा की भान नहीं होता तो आत्मा में परम प्रेम परंतु तो क्यों स्प्रिया हो रहा है फिर विषय में क्यों स्प्रिया हो रहा है यह जो यह हम लोगों के अंदर की बाकी आत्मा में प्रेम भी है और विषय में स्प्रिया भी है यानी कि अत भाने अपनी अभर आत्मा की अस्तित्व भिश्य, निश्चय नहीं हो, तो तो तो तो हो पाता और विषय सामने दिखाई पड़ता है विषय से हमको सुख लाभ होता है इंद्रिय विषय इंद्र से तो उसके प्रति मान चला जाता है इसीलिए आप पूर्ववादिक बोल रहे हैं कि इसमें परमान भाने अभा ये हो रहा है आत्मा की भान परंतु वो, वो निश्चय नहीं कर पा रहे परम आनंदता आत्मा आत्मा ही परम आनंद रूप है इसी का आनंद से हम बाहरी जगत के आनंद लेते ये हमको निश्चय नहीं हो पा रहे क्यों नहीं निश्चय हो पा रहे उसके लिए आत्मा हेतु बताएंगे कल हम लोग इसी को लेकर के पढ़ लिए थे यहाँ तक पूरा नहीं हुआ था फल प्राप्त सत्यम साधन इच्छा अनुष्ठ सब्त साधन इच्छा अनुपत फल अगर प्राप्त हो गया आत्मा हमारा आनंद रूप है तब्त तो फिर साधन की इच्छा नहीं है नित्य नृत्य से आनंद लाग सारि दोष दूषित वैश्य सुखे स्प्र अजोगा मतलब होता है जो वस्तु हमारे पास नहीं है उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए तीव्र इच्छा होती है उसको बोलते हैं जो वस्तु हमारे पास है उसके लिए स्प्रिया नहीं होता नहीं की होती है? उससे हमें क्यों आनंद इसको मन में रखती है उसको निराकरण आगे बोलेंगे नित्य निर आनंद लव्य यदि नित्य निर्देश आनंद हमें आत्मा से मिल गया होता क्षणिक साधन पर तब इंद्रियों विषय के संयोग के माध्यम से उत्पन्न होते होकर के जो सुख प्राप्त होता है और दोष इस प्रकार दोष के द्वारा जो वैश्य सुख है उसके लिए मनुष्य को किस तो प्रिया की युक्ति तो संगत नहीं है यदि आनंद के संधान मिल गया तब फिर बाहरी वस्तु तो में क्यों जाएगा मन यानी की अभी तक जो है वो मतलब सामान्य रूप से समाज में आने पर भी विशेष रूप पे वहां पर जो है निष्ठा नहीं हो पा रहे क्यों नहीं हो पा रहे? हैं? वो बताएंगे अगले श्लोक में कल यहां तक हमने तो भाने अपनी अभा असुख हमें दिखाई तो दे रहा है दिखाई तो दे रहा है परंतु इसके अंदर जो इतना सुख देने वाला है ये हमें समझ में नहीं आ रहा ये हमें समझ में नहीं आ रहा एक मजे का कथा जो है वेदांत में सुनाया जाता है एक व्यक्ति अकेला जंगल की रास्ता से जा रहा था जंगल के रास्ते से जा रहा था सुंदर पेड़ दिखाई दिया था बहुत अच्छा तो धूप की समय थी तो थोड़ा के नीचे के सो गया अरे अकेला हूँ सो गया कहीं यहाँ पे कहीं शेरूर आ गया तो जैसे उसने सोचा तो देखा कि सामने एक शेरार उठ के भागने लगा भागते भागते जब बाहर पहुंचे तब एक महात्मा मिले उनको अरे भाई क्या होगा गया तब भाग क्यों रहे हो महाराज जंगल का अंदर शेर है कैसे तो बोलते मैं एक पेड़ के नीचे सोया था और वहां पे जब मैंने अचानक डर लग गया कि कहीं आ जाए तो तब तो खा जाएगा देख बोलते बोलते हमारे सामने शेर आ गया इसलिए मैं भाग अरे मूर्खानंद वो तो कल्प था उस वृक्ष के नीचे सो करके तू तो जो सोचेगा तो वही तेरे पास आ जाएगा तो ये नहीं समझ पाया वहाँ पे इसलिए आया वो कोई बात नहीं है ये माया जो एक अल्प वृक्ष है उस माया की इसमें शो शो करके निंद्रा में सोच करके, में करके जो भी हम लोग सोचते हैं प्राप्ति की इच्छा भगवान देवी देते हैं है, उसमें हम फंस जाते हैं मन वहां पे टंग जाते हैं तो यहाँ पे बोलते हैं कि यदि आत्मा की इस परम आनंद रूपता का भान हो जाता तब तो, तो हमें बाहर स्पिया नहीं होती और आत्मा है और उसके सामान ज्ञान है विशेष ज्ञान नहीं आए इस कारण से क्या होता है कि हमारी बाहरी होती है तो उसको इन के क्या करना पड़ेगा आगे बोलेंगे तो अभान पक्ष उभयोर भी दो सुरस्ती यदि भान होता तब क्या होता बाहर स्प्रिया नहीं होती और भान नहीं हुआ तब क्या होता है कि हमारे बाहरी वस्तु आत्म में आनंदता नहीं होता क्योंकि भान नहीं होता तो आ, आ, आत्मा सबसे प्रिय है आनंद है ये नहीं होना चाहिए था ये सबसे बड़ा कॉन्ट्रेडिप है परंतु आत्मा की प्रियता दिखाई दे रहा है और आनंद भारी वस्तु से लेना चाहते हैं ये है ये विरोध आवास दिखाई पड़ता इसलिए बोलते हैं आत्मा में प्रियता दिखाई पड़ता है और क्या है आ, आनंद बाहरी वस्तु से लेना चाहते हैं ये बोलते हैं दोष भान होता तो बाहरी वस्तु में प्रिय नहीं होती है भी हम नहीं कह सकते क्योंकि होता तो आनंद रूपया नहीं होती अंत आत्मा सबसे प्रिय नहीं होता इस प्रकार भान अभान दोनों पक्ष में दोष है मतलब भान होता तो बाहरी से भान होता तो बाहरी वस्तु में प्रिय नहीं होता और यदि अभान होता तो आत्मा में प्रियता नहीं होती आनंद नहीं होता इस प्रकार से दोनों पक्ष में दिखते दिख, दिख रहा पे तो भान अभान पक्ष रूपये दोष अस्त अत कारण आत्मन असु परम आनंद आनंदे अभी प्रति तो सतम अभाता न प्रतीता है अतो भानी अभाताप्याशु था था था था था तो फल तो क्या होता है ये वहां पे से बस जाते हैं इसी प्रकार यहाँ भी संसार में जो है भगवान जो है आत्मा जो है आनंददायक है परंतु यही आत्मा जो है मतलब सबसे आनंददायक है इसको जो है ठीक से समझ लेने पर बाहरी कोई की आवश्यकता ही नहीं होती ये अभी तक बोध नहीं हो पाया और आत्मा नित्त रहने वाले है आत्मा की चेतना की दोनों को मिला देते हैं और फिर शरीर को रक्षा करने के लिए सारा वस्तु की आवश्यकता हो जाती है इसलिए बोलता है जो तो भान अभान पक्ष और उभर फिर दो सो अस्थि अत तो कारणा आत्मनो इस कारण से आत्मनो अशु परमान का भान होने पर भी कि प्रति बिल्कुल तो नहीं होता प्रती नहीं होती यानी कि सामान्य प्रती है विशेष प्रती नहीं है इसके दृष्टान्त को जरा समझाएंगे तो, तो समझ में आ जाएगा क्योंकि ये शंका कर रहे हैं मनु एकस्तुपत भान अभान न एक ही वस्तु का एक ही साथ भान हो रहा है और नहीं भी हो रहा है। एक कैसे हो सकता है भान हो रहा है तभी तो व्यवहार कर रहे हैं और अभान मतलब जो है नहीं बनते ये कैसे हो सकता है ये तो दोनों एक साथ नहीं हो सकता है ये दोनों एक साथ कैसे है ये सामान्य ज्ञान है विशेष का नहीं है इसी ब्रह्म सूत्र की अध्यास पत्र में अध्यास के लिए हेतु यही बन जाता है कि मैं अपने ऊपर जो है मैं हूं। परंतु मैं आनंद रूप हूं और मैं पूर्ण हूं ये भान ये हम, बोध हमें नहीं है इसीलिए हम अध्यस कर लेते हैं शरीर को अध्यक्ष करके व्यवहार करके पूर्णता की कोशिश करते हैं तो इसलिए हमें बोलते हैं कि एक साथ दो वस्तु कैसे हो सकता भान भी अभान भी तो भगवान भाषा को बोले कि सामान्य भान है और विशेष भान नहीं है विशेष रूप भी में ज्ञान नहीं है तो इसी को यहाँ पे समझाने हुए लिखे थे कि भाने तो और है नहीं जैसा देखिए वो जो कल्प वृक्ष की एक भाग तो हमें ज्ञान था वृक्ष है छाया था हम उसका लाभ ले रहे हैं तो परंतु ये कल्प वृक्ष है अतः तो जो चाहेंगे वो ज्ञान नहीं था फलो तो हमारे पास में शेर आ गया उसी कल्प वृक्ष में शो करके नीचे सोचते मुझे आनंद भगवान मिल जाए तो वही ही मिल जाए ये माया वृक्ष का यही कमाल का, है ये माया वृक्ष का तो जो है ये बार आप तो वेदांत में भाग अक्षर देते हैं इस चीज को तो अब जो है एक साथ एक ही वस्तु में भान और अभान कैसे हो सकता है इसको दृष्टान्त को देख समझाएंगे विक्रम देखकर एक ही साथ एक ही वस्तु का भान और भान। मतलब सामान्य ज्ञान है विशेष ज्ञान ज्ञान है तो है नहीं है तो नहीं है तो है या और नहीं ये दोनों तो कैसे एक साथ हो सकता है इसको समझाने के लिए अगला श्लोक बोलेंगे ननु एकस्य जुगपद भाने अभाने न जुझे एक ही वस्तु में एक साथ उसका भान और अभान दोनों एक साथ होना जुक्ति नहीं है इतिहाशंक किम इधम अजुक्तम दृष्टम उपपत्ति रही तो हम क्या ये हमको मतलब दिखाई नहीं देता कहीं पे इसलिए अथवा ये रही था इसलिए क्यों क्या कहना चाहते हो तुम तो? एक ही साथ एक ही वस्तु की भान और आव्हान दोनों एक साथ नहीं हो सकता ये जो आप कह रहे हो ये किसी शब्द से कह रहे कि कहीं पे हमको दिखाई नहीं देता इस प्रकार इसके लिए इसको समझने के लिए कोई दृष्टांत हमारे पास नहीं है अथवा ये युक्ति नहीं है क्या कहना चाहते हो तुम दोनों का उत्तर एक एक करके देंगे तो पहले दिखा रहा है देखो एक के ये ये तुम समझ सकते कि एक ये हमको दिखाई पड़ता है सामान्य विशेष ज्ञान नहीं है पहले वाला तो नहीं हो सकता है मतलब तो भान है भी भी और भान नहीं भी है मतलब तो सामान्य रूप से ज्ञान हो रहा है विशेष रूप से ज्ञान नहीं हो रहा है ये दृष्टान्तों के द्वारा समझा रहे भाने भाने भानस्य, भानस्य, न जुच्यते, प्रतिबंधन युजते वर्ग मध्यस्थ शुत्रन श भे भान भानस्य। युज्यते युज्यते बंदे ये जो है एक जगह पे स्कूल में बच्चों का वार्षिक प्रोग्राम होते हैं ना तो छोटे छोटे बच्चे को अलग अलग क्रियाकल कलाप में लगाते हैं तो एक जगह पे इसको मान लीजिए स्कूल में कोई एनुअल फंक्शन हो रहा था तो एक जगह पे कोरस गाना था अच्छा तो मान लीजिए जो हमारा संस्कृत विद्यालय बच्चे लोग एक साथ बैठ करके रुद्री पाठ कर रहे हैं उसमें जो पिता माता अपने बच्चे को क्या कर रहा है, है वहां पे तो सभी बच्चे की आवाज के साथ अपने बच्चे का आवाज भी आ रहा है परंतु तो पिता माता के मन होता है कि मैं अपने बच्चों का आवाज खुद ठीक से स्पष्ट रूप से सुनू बोलते हैं अध्यम मध्यस्थ पढ़ने वाले ग्रुप के बीच में बैठा हुआ पुत्र मतलब एक साथ पुत्रों जो है वहां पे सभी के साथ मिलकर बैठकर के गाना गा वो अथवा पढ़ रहा कुछ भी कर उसका आवाज है उसमें वर्ग मध्यस्थ पुत्र अध्ययन शब्द बात। जैसे हमारे पुत्र की अध्ययन शब्द कोरास गाने में हमारे पुत्र के साथ आवाज भी है सभी का आवाज के आवाज भी आ रहा है अब यदि हम हमारी पुत्र की आवाज को विशेष करके सुनना चाहते हैं तो तब क्या हो जाएगा वो अन्य आवाज के द्वारा प्रतिबंध ही जो हमारी पुत्र की आवाज है उस प्रतिबंध को बांधना मतलब बांध मत देना मतलब मत उसको रोक देना जैसे हम बोलते हैं जल को रोकते हैं तो बांध देते हैं प्रतिबंधों को हमको रोकना पड़ेगा प्रतिबंध को अगर हम रोकते हैं तो हमारे पुत्र की आवाज स्पष्ट सुनाई देगा इसलिए हम बोलते हैं इसको अच्छी तरह से हम के में थ मत मतलब अनेक पढ़ने वाले बच्चे के बीच में पुत्र अध्ययन शब्द मतलब हमारी पुत्र के अध्ययन की शब्द की समान भाने सभी आवाज के साथ पुत्र की आवाज भी आ रहा है होने पर भी विशेष विशेष आवाज है, ओ भानस, भाने अपि भान नहीं हो क्योंकि में मिल जाने के कारण ही प्रतिबंध है इस सभी इच्छा के साथ सभी के साथ वो मिल जाने के कारण स्पष्ट करके अलग समझ में नहीं आता स्पष्ट कर का अलग समझ में नहीं आता क्योंकि आप यहाँ पे लगाइए सभी के साथ रूप रूप ब्रह्म का क्या है पहले बोल कर करके आया तो सभी के साथ है है रूप में दिखाई देने पर भी वो क्या होता है जिसके साथ वो है रूप में दिखाई दे रहा उसी तक ही मन फंस जाता है शुद्ध है को हम विचार करके निर्णय नहीं, नहीं कर पाते हैं शुद्ध है को फलत आत्मा होते हुए भी आत्मा की आवाज मतलब घाट है पट है मठ है मकान है दुकान है उसके साथ मिलकर के आत्मा के बच्चे की आवाज सबके साथ मिलकर करके आ रहे हैं वो हैपन परंतु विशेष सुनने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा केवल हाइको देखने के लिए वो जिसके साथ मिलकर के आवाज आ रहा है मतलब अनेक बालक की, की आवाज को यदि हम रोक पाते तब अपने बालक की आवाज स्पष्ट सुनाई देता इस प्रकार मान लीजिए ये मा, हम लोग आरती करते हैं था ढोल सब कुछ बचते हैं अब यदि किसी एक आवाज को आप सुनना चाहते हैं तो क्या करना पड़ता है आपको उसी आवाज के प्रति माइंड को कंसंट्रेट करो तो तब देखना धीरे धीरे धीरे धीरे अन्य आवाज कम होता जाएगा उसी आवाज आपके सामने धीरे धीरे प्रकट होता जाएगा है तो सब के साथ आवाज के साथ मिलकर के परंतु कर सकते है। तो ये तो में हैं हाँ है, सबके साथ होते हुए भी भाने अभान कैसे हो गया क्योंकि सबके साथ मिल करके भान तो हो रहा है परंतु अभान इसलिए है कि विशेष कर तो हम सुनाई नहीं दे पा रहे विशेष तो सुनने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा प्रतिबंध को हटाना पड़ेगा मतलब अन्य सभी बच्चे की आवाज यदि बंद हो जाए तो हमारी बच्चे की आवाज हमको स्पष्ट सुनाई दे इसी प्रकार अन्य विषय की प्रति इच्छा यदि हमारी मन से निकाल जाए अब यहाँ पे प्रश्न होता है कि आत्मा यदि परमानंद ये भान तो हमको होना चाहिए होता क्यों नहीं है इसलिए नहीं होता कि अन्य विषय में मतलब वो हमारे लाभदायक होगा ये जन्मांतिर्थ संस्कर से बैठा हुआ है वो जब तक नहीं जाता तब तक हम आत्मा की पूरा आवाज को स्पष्ट रूप से समझ नहीं पाते हैं। इसको समझाने के लिए श्लोक दिया हुआ देखिए यहाँ पे बोलते हैं भाष्य इसमें लिखते हैं इसका टीका में लिखते हैं कि अध्यम वेद का नाम वर्ग समूह तस् मध्य अध्यम मत मतलब तक यहाँ पे वेद पाठ मतलब रुद्री पाठ कर रहे हैं मान लोजे कई बच्चा संस्कृत विद्यालय में वेद पाठ का नाम वेद पढ़ने वाले का वर्ग मतलब हो गया अद्वित वर्ग समूह मतलब अनेक वेद पाठी बच्चों के बीच में बैठ करके तस्व उस वेद पाठी बच्चों के बीच में वर्ग मध्यस्थ मतलब इस प्रकार अनेक वेद पाठ करने वाले बच्चों के बीच में बैठा हुआ है ये हो गया पहला अद्विती वर्ग मध्यस्थ कौन बैठा हुआ अपना पुत्र बैठा इस प्रकार बैठा हुआ है और सच हमारा पढ़ने वाले के बीच में भी है और हमारा आप क्या है अध्ययन शब्द अध्ययनम तत्कर्तिकम पठनम तस्तम हमारी बच्चे की पढ़ाई मतलब जोर आवाज से रुद्री बोल रहा है वो तत्कर्तिकम पठनम उसकी पढ़ने का जो आवाज शब्द मतलब ध्वनि उस उस बाल, बालक की जो जो उच्चारण उसका आवाज जो आ रहा है पितूर उस से दूर बैठा हुआ पिता माता जो है उसको आवाज बालक की आवाज अनेक शब्दों के साथ मिल करके उनके पास आने पर भी पितूर भाषा ने अपी सामान्य न, तो, न भाषी विशिष अयो पुत्र ध्वनि रीति मत सामान्य मत भाषते अयम मम पुत्र ध्वनि ये मेरा पुत्र का ध्वनि है विशेष रूप में वहां पे नहीं भजता भासता है तस्व पुत्र अध्ययन उसका जो पाठ है तत्कर्तिक पठनम उसके जो पठा जा रहा आवाज शब्द मतलब उस बालक की जो आवाज की जो होती है ध्वनि होती है जैसे उस, उस हॉल के बाहर बैठे हुए पिता का सामान्य रूप से पुत्र का आवाज सुनाई देने पर भी सबके सब मिलकर के सामान्य मिल तो भाषा माने अपि कौमान न भाषते विशेषत् परंतु विशेष रूप में से वो भाषित नहीं होता विशेष रूप से भाषित नहीं होता कि यही मेरा पुत्र का ध्वनि है ध्वनि रीति ये मेरा पुत्र का ध्वनि है ये उनको अलग करके समझ समझ में नहीं आ तो वहां पर आनंद अपनी अभान इसी प्रकार वो आत्मा की आनंद सभी विषय के अंदर से साथ मिल करके आ तो रहा है किन्तु स्पष्ट करके समझ नहीं पा रहा हूं कि आनंद वास्तविक है कहा ये मेरा ही स्वरूप है हम समझ नहीं पाते हैं क्योंकि वो बाहर में वस्तु लगा रहता है अपने पुत्र की आवाज को सुनना होगा तब तो क्या करना पड़ेगा बाहरी आवाज को बंद करना पड़ेगा इसी प्रकार से यदि आत्मा के आनंद रूपता हमको अनुभव करना होगा तो जन्मांतरीय संस्कार से जो विषय की प्राप्ति की आनंद का संस्कार है उसको पहले रोकना पड़ेगा वो मन को बताना पड़ेगा रे मन ये छोटा छोटा टुकड़ा टुकड़ा आनंद की के पीछे कहा इस आनंद का स्वरूप तो तू स्वयं है अपने थोड़ा थोड़ा पुण्य के लिए उधर उधर जाके गोता लगाता है एक ऐसे एक लोग होता है अपने आप समझ ले इस चीज को इसलिए भाने अपी अभानम भाने अपी अभानम अत्र अत क्या है होगा किसी के पास पुस्तक है अनु अनुसंजनीय यहाँ पे भी ऐसा समझ लेना चाहिए अनुसंजनीय अपनी अभानी एक प्रकार से यहां वहां पर सभी के साथ मिलकर के पुत्र के आवाज सुनाई देने के कारण हमारे आवाज हमको स्पष्ट रूप से सुनाई नहीं दे रहे इसी प्रकार वो सत और आनंद रूप सभी विषय के साथ एक साथ मिलकर के दिखाई देने के कारण ये आत्मा का आनंद इतना यही है ये हमको समझ में नहीं आता हमको समझ में नहीं आता भानस मतलब स्फुरस क्यों नहीं होता प्रतिबंध है ना जो बांध क्या होता है कि किस चीज को रोकने के लिए हम बांध देते हैं जलधारा को रोकने रोकनी बांध बंध मतलब कहता उस आवाज को रोक दिया प्रतिबंध रूप से विशेष करके वो प्रतिबंधित हो गया प्रतिबंधित क्यों हो गया वो अनेक आवाज के साथ मिल गया ये अभिप्राय इसी प्रकार जो है आत्मा के साथ रूपता चित्रता समस्त विषय के साथ मिल गया इसलिए विशेष करके आत्मा के समझ में नहीं आता प्रतिबंध ही ना बक्षमान जो आगे बोले जाएंगे उसको तरह उस भाने विशेष आकार अप्रती उचित और एक है ना युक्ति पद्धति इसलिए ब्रह्मशूत्र के आभाष भाष में श्रीम भगवत पत्र पर लिखते हैं कि हमें क्या देखा कि कहीं भी कोई व्यक्ति अध्यारूप करेगा अध्यारूप करने के लिए क्या चाहिए एक अध्यारूप करने वाला और क्या है सामने किसी एक वस्तु की, की प्रती होना चाहिए दूसरा और क्या होना चाहिए कि दोष होना चाहिए दोष प्रमाता में दोष प्रमेय में दोष प्रमान में दोष प्रमाता मतलब जानने वाला व्यक्ति का जानने वाला व्यक्ति का कहता राग देश रहता है हमें जो स्वर्गों से और रजत से राग है इसीलिए हमें भ्रांति में उसको प्राप्ति और में ना पड़ता है दूर रहना पड़ता है तो प्रमाता में तो ये दोष है और प्रमाण में क्या दोष है प्रमाण है इंद्रियां है और मन है साथ में वो ठीक से देखना नहीं चाहता ठीक से समझना नहीं चाहता इसीलिए राज्य को सर्व समझ लेते हैं और प्रमे में भी दोष है देखना रज्जु में आपको जो है रजत नहीं होगा रज्जु में सर्ट होगा जो प्रमे में दोष क्या है वो चाक से जुड़ा हुआ है में ऐसा लगता है कि हमारे लिए आनंददायक ये हमारे लिए लाभदायक होगा वो हमारे मन को कैप्टिवेट करता है।, है इस प्रकार ये तीन दोष तीनों जगह पे दोष है संसार में प्रमाता में दोष है प्रमाण में दोष है और प्रमेय में भी दोष आए ये दोष युक्त तो होने से तो क्या हो गया कि एक अध्यास करने वाला एक जिसको जिसके ऊपर हम अध्यस कर रहे हैं वो सामने कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास होना चाहिए और हमारे पास जो है दोष भी होना चाहिए तब जाकर वहां पर अध्यक्ष होता है ठीक इसी प्रकार यहाँ भी देख लीजिए शंका भी आत्मा तो कोई विषय रूप में देखने वाला ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसके ऊपर अनात्मा की अध्यक्ष कैसे हो सकते हैं उत्तर में कह सामने विषय रूप में नहीं देख रहे हैं ये इतना होने पर भी परंतु मैं हूँ मैं मैं मैं कहकर सभी के अंदर आत्मा की प्रतीति हो रहा है परंतु मैं क्या है ये जो प्रतीति हो रही है अंतर जैसे सामने एक जब तक सामने कोई वस्तु नहीं दिखेगा तब तक भ्रांति नहीं होती अधिष्ठान के बिना भ्रांति नहीं होती तो आत्मा रूपी अधिष्ठान विद्यमान है परंतु उसको ठीक से नहीं देख पा रहे हैं फल तो क्या होता है उसके ऊपर हम आरोप कर देते हैं कि मैं मनुष्य हूं मैं पुरुष हूँ मैं स्त्री हूं मैं ब्राह्मण चतु वैश्य शुद्ध करते हैं, बुद्धि को जब हम करते हैं शरीर बुद्धि अपने को ठीक से नहीं समझ पाने के पे बोले की देखो इसलिए भाने अपनी अभान हमेशा ध्यान रखता जो अधिष्ठ जिस यहाँ पे भ्रांति होती है ना उसका दो भाग होता है एक आधार और एक अधिष्ठान ये दोनों शब्द हम प्रयोग करते हैं जिसके सामान्य ज्ञान हो रहा है उसको हम आधार बोलते हैं और जिस विशेष अंश की ज्ञान नहीं हो रहा है उसको हम अधिष्ठान बोलते हैं समझ में आया भ्रांति के लिए हमको सामने कोई वस्तु की प्रतिति होनी चाहिए इस प्रतिति में दो भाग है प्रतिति में एक सामान्य भाग है एक विशेष भाग है प्रतिति मतलब जिस वस्तु को सामने दिखाई दे रहा है उसके एक सामान्य ज्ञान हो रहा है और उसका हमारे हो हो हम हो हम तो क्या होता है आरोप का हेतु बनता है इसी प्रकार आत्मा का सामान्य ज्ञान है और आत्मा का विशेष ज्ञान नहीं है इसीलिए क्या होता है भान है अभी अभान इसलिए भान होते हुए भी आह्वान हो रहा है और हम बाहर की ओर दौड़ते हैं ये जो है ये भ्रांति अथवा अध्यास की इस सिद्धांत को अगर समझ जाएंगे तब श्वादी श्वादी भी जी भी ए, एक बार ये सामान्य विशेष का और एक बार बोलिए ना और एक हाँ, बार जी जी जब कभी भी हमें कोई भ्रांति होती है जब कभी भी हमें कोई भ्रांति होती है उस समय सामने कोई ना कोई वस्तु की प्रतिथि होती है वो प्रतियवान वस्तु की दो भाग होता है वहां पे वो हम समझ नहीं पाते अपने आप अप हो जाता है यदि वहा हम ध्यान पूर्वक उस वस्तु को ठीक से देखें तो भ्रांति नहीं होगी परंतु सामान्य कोई वस्तु है और मन में कोई दूसरा चिंता है तो क्या होता है कि हम उसका विशेष ज्ञान नहीं हो पाता मतलब भ्रांति स्थल में दो चीज काम करता है सामान्य ज्ञान है और विशेष ज्ञान है इसी प्रकार आत्मा की नहीं है। इसी वहां पे किसी भी जगह पे आप देखना कहीं भी जहां कहें भ्रांति होगा वो भ्रांति के स्थल में वो अधिष्ठान की दो भाग होती है जैसे जहाँ पे हमने प्राणी की भ्रांति होती है वहां पे हमें क्या होता है वहां पे कुछ है जो चाक्षिक कथा दिखाई पा रहे हैं परंतु वो चाक्षिक कथा बजरी की है बालू का की है जल की नहीं है ये विशेष ज्ञान हमें नहीं है वो चाक्षिक कथा की केवल ज्ञान हो रहा है जैसे जल में होता है फिर वहां पे रिफ्लेक्शन के कारण कुछ वाइब्रेशन भी होता है फिर गुरूल्टा देखने लगते हैं फलत हो तालाबी तो तो है ऐसा निश्चय होता है इसी प्रकार सर्प में भी रज सर्प भ्रांति में और शुक्ति का रजत भ्रांति में एक सामान्य अंश होता है एक विशेष अंश होता है सामान्य अंश का ज्ञान होता है जिसको हम आधार बोलते हैं जिस विशेष अंश का ज्ञान नहीं होता उसको हम अधिष्ठान बोलते हैं इस अधिष्ठान की अध्ययन ही जो है भ्रांति के कारण होता है ठीक इसी प्रकार आप यहाँ पे घटा दीजिए आत्मा में आत्मा का सामान्य ज्ञान है और विशेष ज्ञान नहीं है अध्यास वास्तव में स्पष्टीकरण आया हुआ है सामान्य ज्ञान हो और विशेष ज्ञान नहीं हो तभी जा करके हम अध्यास करते हैं भाई है। परंतु है, आत्मा, आत्मा समस्त आनंद का उच्च ये ज्ञान हमें नहीं आ पा रहा है हम विषय इंद्र समझु आनंद को ढूंढने का कर, कोशिश करते हैं इसलिए तो यहाँ पे क्या दिखे दृष्टान्त के माध्यम से कि ये दिखाया कि हमारी बालक की आवाज सबके साथ मिल कर के आने पर भी उन सभी के आवाज के साथ मिल जाने के कारण बालक की आवाज हम विशेष रूप से नहीं समझ पा रहे हैं मतलब हुआ क्या आत्मा की सतरूपता जो है सबके साथ मिल करके प्रती होने के कारण सत ये सत्रुप आत्मा में ही हूँ ये विशेष ज्ञान नहीं हो पा रहा है विशेष ज्ञान नहीं हो पा रहा है प्रतिबंधक है सबके साथ मिल गया इसलिए जब जनता की और में क्या है कि तो सबके साथ मिल सकता तो है वो किसी के साथ मिल नहीं सकता परंतु तो ये भ्रांति से प्रति है मतलब तो नाम रूप और अर्थ क्रिया क्रियाकारिता वो तो जड़ में है विषय में है पंच महाभूत में है और जो चेतना सच्चिदानंद में है जो जल मतलब भौतिक नहीं है तो अभौतिक और भौतिक एक जो है आत्मा अभौतिक है मतलब तो भूत के साथ कोई संबंध नहीं है और जड़ वस्तु मतलब नाम रूप और अर्थ क्रिया करता पंचमे है जो दोनों का भी मिल नहीं सकता परंतु आश्चर्य बात है इन दोनों को हम लोग मिला देते हैं संस्कार इतना प्रबल होता है और मिला करके व्यवहार होता है मिला करके व्यवहार होते हैं ये जो है ये मिल जाना ये प्रतिबंधक ये जो है आत्मा को समझने नहीं देता उसको समझाने के लिए अगला पूछते हैं को को पे बालक की, मेरी बालक की की मेरी आवाज़ नहीं सुन पाने के पीछे क्या है तो उसको स्पष्ट करके समझा रहे थी व्यवहार व्यवहार विरुद्ध उत्पादन मुच्छा प्रतिबंध अस्थ्य विरुद्ध तत्दन मुच्य तस्य विरुद उत्पादन मुच्छते है और प्रतिथि भी हो रहा है ऐसा व्यवहार के जग वस्तु के बारे में व्यवहार ना होना देखकर उसको विपरीत व्यवहार उत्पन्न करते हैं ये फिसको प्रतिबंध कहते हैं प्रतिबंध इसको बोलते हैं प्रतिबंधक का परिभाषा दे रहा है कि है प्रतिति हो रहे हैं। ऐसा व्यवहार व्यवहारिक वस्तु की बारे में जानकारी तो है परंतु व्यवहार नहीं होने के पीछे क्या कारण है उसका विशेष ज्ञान नहीं है तो यही जो है वो विशेष ज्ञान नहीं होना यही प्रतिबंधक बन विशेष ज्ञान नहीं हो पा रहा है कि उसके साथ मिलके रह रहा है जैसे व्यवहार योग्य वस्तु में पुत्र शब्द पूरा जोर से बोला जा रहा है हमारा कान भी सब ठीक है और पुत्र की आवाज भी ठीक है फिर भी जो है वो व्यवहार शब्द तो से हटा करके अलग करके कभी कर पुत्र का शब्द हमने सुन के रखा और फिर जो है हम उस उसी आवाज में से पुत्र की आवाज को ही सुनने के लिए मन को एकाग्र करेंगे पुत्र की आवाज सुना ही देगा आपको इसीलिए बोलते हैं यहाँ पे तो मतलब व्यवहार व्यवहार को करके अर्थात नहीं होने देना पहचान होना चाहिए लेकिन पहचान नहीं होने देते वो इसी को है प्रतिबंध अस्थि व्यवहार अर्तुनी आपको जो भी वस्तु आपको दिखाई दे रहा है व्यवहार उस वस्तु ही वस्तु का नाम रूप में आशक्ति प्रतिबंधक है वस्तु के नाम रूप में उपयोगिता बुद्धि प्रतिबंधक है आत्मा की आत्मा की अस्तित्व को पहचान जो बोलना चाहता है, क्या है? कि अनेक बच्चों की आवाज जैसा हमारी विशेष की विशेष आवाज को सुनने में प्रतिबंधक बना हुआ इसी प्रकार अनेक नाम रूप के चक्कर में बचा हुआ सच्चिदानंद जो है क्या है उसके अंदर से छुप गया उसको हम पहचान नहीं पा रहे उसका हम पहचान नहीं पा रहे जब तक यहाँ पे तो आवाज़ों में एक रूप होता है पहचानना तो कठिन है और पे बिल्कुल विपरीत धर्म वाला है। फिर भी ऐसा मिल जाते हैं कि एक भगवान अशोक मतलब बहुत आसानी से जो है तरह के ढक जाते हैं प्रकरण में पैन लाइन आते हैं उसका कि ग्रहेण भगवान जस कसिन ग्रहण भगवान होती आवृत हो जाता है आसानी से परंतु विवृत होना बहुत कठिन पड़ता है उसका आत्मा जो है अन्य वस्तु के द्वारा आवृत हो जाता है अत्यंत सरल रूप से परंतु उसको जो है हटाना बहुत कठिन पड़ता है कालिका में में शांति लिखते हैं तो है हमारे बच्चे का आवाज हम ठीक से नहीं समझ पा रहे थे यानी कि हमको समझ में आ गया कि अनेक बच्चे की आवाज हमारी बच्चे की आवाज को सुनने में प्रतिबंधित है ठीक इसी प्रकार अनेक वस्तु के साथ वो सतरूप जो है है और उस वस्तु की आगे माया के कि जो है माईक साक्षिकंद को देते हैं इसीलिए तो हमारे के सबसे पहले उपनिषद का पहला ही मंत्र बोलते हैं कि ईशावा जो नाम रूप और अर्थकारिता के द्वारा तुमने सच्चिदानंद को ठक रखा तुम्हारा साधना यही है देखो विचार करके देखो वस्तु की अस्तित्व और वस्तु की अस्तित्व की प्रतीति होने के बाद तभी जाकर उसका नाम रूप काम करते हैं यदि उस वस्तु अस्तित्व नहीं होती उसको तुम्हारे सामने प्रतीत है तब नाम रूप तुम्हारे सामने कैसे आता इस चीज को समझना है कि कौन पहले काम कर रहा है? कौन पहले माइंड को पढ़ रहे बंधु उसको हम भूल जाते हैं नाम रूप में चला जाता है हमारा कोई एक वस्तु परा हुआ है अस्तित्व हमें समझ में आ रहा और ये अस्तित्व समझ में आ रहा है तब जाकर करके उसको परम नाम रूप का अध्ययन कर देते हैं कहीं भी देखिए जिस किसी भी जगह भ्रांति होगा वहां पे पहले जो है एक वस्तु के अस्तित्व आपको आपात तो रूप से समझ में आएगा संसार में यही बात आत्मा की सच्चेदानंद रूप पहले तो वस्तु के अस्तित्व हमें जो है समझ में आता है अस्तित्व है और उस अस्तित्व की ज्ञान भी हमें होती है तब जाकर काम उसके ऊपर नाम रूप के आरोप कर देते हैं परंतु हुआ क्या ये अस्तित्व और अस्तित्व ज्ञान गया उस नाम रूप के दबाव में नाम रूप के दबाव में इसलिए ईशावासनिषद इस पहले पहली हमें सावधान कर दिया साधन बताए देखो तुमने जो है सच्चिदानंद को नाम रूप के द्वारा ढक रखा साधना यही है पहले तुम सच्चिदानंद के द्वारा नाम रूप को ढकना सीखो न तब काम बच जाएगा इस नाम रूप को ढकोगे तो आत्मा रक्षा हो जाएगा तेन तेन इस प्रकार नाम रूप के प्रति उसको पहले ना उस छोड़ करके आत्मा की रक्षा पहले करना शुरू आत्मा दृष्टि करो क्योंकि वो जो नाम रूप किसी को रक्षा नहीं कर पाया वो किसी के साथ नहीं गया आत्मा ही हमेशा रहने वाला वस्तु होता है महादुर तो कल से ये चीज जो है ये व्यवहारिक जगत में भी यही सबको समझना है ये वहां होते हुए भी हमें क्यों नहीं दिखाई दे रहा है प्रतिबंध अस्थि भाती कोई अस्थि भाती व्यवहार अर् वस्तु नहीं अस्थि व्यवहार योग्य वस्तु में अस्तित्व तो है विद्य थे और प्रकाशित भी होते हैं वस्तु है इति एवं कार इसको प्रती वस्तु की नहीं है वो आत्मा की है इतना हिस्सा अलग नहीं कर पाते हैं उसमें जो अस्तित्व और उसकी भाती ये जो है आत्मा की है और नाम रूप माया की है और नाम रूप की इतना प्रबलता है वो भांति को ढंग देते हैं भारती तो होता है वो, वो के प्रकाश नहीं होता। तो है। है। हम समझ हमको प्रतिबंध को हटाना पड़ेगा इस प्रकार उस समय केवल हमारी बात यदि कभी आप किसी जगह अनेक आर्थिक के समय अनेक वाद्य यंत्र की आवाज हो रहा है उस समय किसी एक वाद्य यंत्र की स्थिर तो करेंगे तो आप देखना धीरे धीरे धीरे धीरे अन्य यंत्र की आवाज आपके साथ कम होता जाएगा और उसी की आवाज आपके मन में गूंजता रहेगा शारीरिक मकान में, में गूंजता रहेगा इसी प्रकार तो यदि मन को हटा करके हर जगह पे केवल अस्थि को हम पहले देखना सीखे तब देखना हमेशा अस्थिभा आपके सामने लगा रहेगा समझ गया कि नाम रूप तो आने जाने वाला है तो परिवर्तन होता ही रहेगा परंतु अस्थिभाति की जो है परिवर्तन नहीं होता उस प्रतिबंधों को हटाना है इसलिए प्रकाशत प्रकार व्यवहार अर्थि अस्थि भाती थी व्यवहार अर्थम तद वस्तु चा तथा तस्म वो वस्तु उस प्रकार से वही वस्तु तब उस प्रकार से आप जो को बन जाते तम पूर्वोत्तम व्यवहारम निरस मतलब निराकृत तम निरस इस प्रकार की व्यवहार मतलब जो नाम रूप के साथ मिलकर के सच्चिदानंद को देखना इस व्यवहार को छोड़ करके पहला सच्चिदानंद को केवल बच्चे की आवाज को सुनने के लिए जो प्रक्रिया उसको अपना तब जाकर करके बच्चे का आवाज स्पष्ट रूप में चुनाई देगा सबके अंदर इसलिए तत्पूर्वोत्तम व्यवहार निरस मतलब निराकृत विरुद्धस ना भाती इति एवं रूपस व्यवहारस उत्पादन जननम प्रतिबंध इत्य मतलब क्या है वो जो है प्रतिबंध क्या होता है वहां पे जो है नहीं भगवान है नहीं क्योंकि दिखाई नहीं देता यही समस्या ब्रह्म है नहीं है हमारे बड़ा भगवान है नहीं दिखाई नहीं देता वस्तु तो दिखाई देते इसलिए वस्तु है ये हमारे अवचेतन मन में ऐसा बैठा हुआ है अनेक जन्मों की पुण्य संचय होने पर तब जाकर के भगवान है भगवान के प्रति भाव भगवत प्राप्ति की इच्छा जगते नहीं तो तो अधिकतर भगवान है नहीं है भी तो तो मंदिर में है जाके एक दिन पूजा करके आगे हो गया किंतु हर समय हर वस्तु में भगवान विद्युम है ये भाव नहीं आया मन में यदि वो आता तब तो भगवत दर्शन भी हो जाता इसलिए बोलता मुख्य रूप से ही यह हम अधिकतर व्यक्तिगत प्रतिबंध कही होता है कि नहीं भगवान कोई वस्तु है ही नहीं है तो मंदिर में जाके पूजा करना वो कन होता है वो भगवान हमारे साथ एक साथ साथ वस्तु में है ये कितना व्यक्ति के बोध जाता है ये बताओ अच्छे अच्छे दार्शनिकों को भी ये बोध नहीं हो पाया तो सामान्य व्यक्ति को कहना है है इसलिए नास्ती नापाती एवं रूप व्यवहार जिस प्रकार उस बच्चे का आवाज सभी बच्चे के साथ मिल करके आ रहा है सभी साथ मिलकर के वही अस्थि हमारे पास आ रहे फिर भी हम वस्तु के आवश्यक साथ मिला हुआ होने के कारण अस्थि को पूर्ण रूप से मर्यादा नहीं दे पाते हैं इसी को ईशावासी परिषद में कहा जे के आत्महान जन लोका, इस जो तो आत्मा की हमने जो है, मर्यादा नहीं दिया।, की हमने मर नहीं दिया और जो है क्या किया नाम रूप जिसके अंदर ईश्वर है जिसके रहने के कारण नाम रूप व्यवकाल उसी में मन को फंसा के रखते फल तो क्या हो जाएगा में भूख के लोक में जाना पड़ता है जहाँ पे ज्ञान की प्रकाश असूर्य नाम जहाँ पे असूर्य अधिक होती है और जो अंधोकार अधिक रहेगा इस प्रकार लोक में जाएंगे भी उस प्रकार लोक में ये लोग जाते हैं कौन जो, जो लोग इस प्रकार विद्यमान आत्मा को अनदेखा कर देते हैं विद्दमान आत्मा को संचाय क्या हुआ है इसी प्रकार यहाँ भी उस दृष्टांत को देख करके समझाए तम व्यवहारम पूर्वक व्यवहार निरस पाती ये जो है वो भावना मन में बैठा क्या हुआ भगवान है नहीं क्योंकि प्रकाशित नहीं हुआ हो रहा थी एवं रूपस व्यवहार प्रतिबंधक इस प्रकार के व्यवहार उत्पन्न होते है और प्रतिबंधक इसलिए सबसे पहले उपनिषद होते हैं अस्थि इत उपलब्ध तत्व जो तैचार उपनिषद माता है भगवान है भगवान सब कुछ देखते हैं और भगवान के अंदर हस्त कुछ करने का सामर्थ्य है पहले ये विश्वास है यदि ये विश्वास आएगा तब तो भगवत दर्शन होगा अस्थि उपलब्ध तत्व भावे न और फिर अस्ति अस्थि ब्रह्म तथो असद असद्रम चेत वेद ब्रह्म अस्थि जो कहते हैं भगवान नहीं है वो स्वयं अपने अस्तित्व को निराकरण कर रहा है उसके जीवन में पुरुषों का सिद्ध होगा और जो कहते हैं कि भगवान है और अपने अस्तित्व के साथ मिला करके देखते हैं लोग उसको संत कहते हैं उसको जीवन सफल बन जाता है तैत का श्लोक है ब्रह्मानंद गोल्डी का अंतिम तरफ ये इस प्रकार से जो है अनेक आवाज के बीच में से हमारी पुत्र की आवाज सुनने के लिए जैसे हमारे मन को पुत्र की आवाज में एकाग्र करना पड़ता है ठीक इसी प्रकार अनेक सांसारिक वस्तु के बीच में सच्चिदानंद उसमें अनुष्ठत है तो हमको क्या करना पड़ेगा वस्तु में से वस्तु बुद्धि हटा करके वो सच्चिदानंद तो बुद्धि लाएंगे तो अपने आप को अभिव्यक्त तो हो जाता है इस प्रकार प्रतिबंध तो है हम अस्वीकार तो नहीं करते प्रतिबंध क्या है सबसे बड़ा प्रतिबंध तो ये हमारी मना है कि भगवान नहीं है ये कह देना आचा क्यों नहीं दिखाई पड़ते इसलिए नहीं है लेकिन जो दिखाई जो है तो दिखाई पड़ते फिर उसके बाद जो मानते भी हैं तो भगवान हमारा सुनते नहीं है दूसरा भगवान हमारा सुनते नहीं है भगवान कहाँ है वो है तो वैकुंठ लोक में अतमसीब लोक में हमारे शब्द नहीं है ये ये तो से, बेदान तो से से विचार करने धीरे-धीरे धीरे-धीरे हमारी जो जनमंत्री संस्कार वो बदलता है तब तो भगवान अपने आप भगवान तो हर जगह पे है उक्त तो लक्षण प्रतिबंध से कारण दृष्टान क्रमेण दर्श जाती है ये जो प्रतिबंधक है ये दृष्टांत जो जिस कारण से हमें अपनी बच्चे का आवाज सुनाई नहीं, नहीं दे रहा उसको दृष्टांत दृष्टांत हो गया दृष्टान की आवाज में पुत्र का आवाज और हो गया। में भगवान की वित्त मानता दृष्टांत और दृष्टान को तो यहाँ पे जो है समझाने के लिए अगला श्लोक आ रहा यहाँ पे बोल रहे हैं उक्त लक्षणस उक्त लक्षण से जो है कारण दृष्टांत तो दृष्टान द्रष्ट प्रतिबंध का जो कारण है दृष्टान्त तो द्रष्टांतिक में अक्रम से दिख लाते हैं हार पुत्र धनी श्रुत अब समाह जद्यपि एक ही समाना एक ही पद है पंच श्लोक पढ़ने के लिए वहां पे तोड़ना पड़ेगा तस् हेतु समाना हर पुत्र धनीश्रुत समुत नाव इदिद व्यामोहैक निबंधन व्यामोह व्यामोहैक निबंधन हेतुसम तस्तुत इनादीर विद्य अनादिद निबंधन निबंधन निवंधन। निबंधन क्या बोलते हैं समान पुत्रधनी पुत्रधनी के सुनने में जो प्रतिबंधक है प्रतिबंध दिखा रहे की सबके साथ मिल करके आवाज आ रहा है इसलिए पुत्र की आवाज स्पष्ट रूप से सुनाई नहीं दे रहा है ये हो गया पुत्र की आवाज स्पष्ट रूप से सुनाई नहीं देने के कारण दृष्टान में दिखाया अब द्राष्ट क्या है आत्मा के साथ आत्मा क्यों नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि यह आत्मा की, की अज्ञानता के पीछे का कारण है अनादि से कैसे हमारे साथ जुड़ गया यह हमको पता नहीं है ये कहां से आ गए ये पता नहीं है ये अनादिर अभिदय जो है इस व्यामोह एक अनिपनता इस एकमात्र कारण यही है इस विशेष मुंह के पीछे अनाध्या विशेष मुंह क्या है कि हमको वो जागतिक वस्तु की मतलब अन्न की आवाज सुनना ही अच्छा लग रहा है इसीलिए हम हमसे पुत्र का आवाज नहीं पाते हैं इस प्रकार पुत्र के प्रति हमारी विशेष प्रीति हो उसकी आवाज सुनने के आश्यक्ति मन में हो तब अन्न की आवाज बंद करते हैं इसी प्रकार यदि आत्मा के प्रति भगवान के प्रति हमारी प्रीति हो और हम निश्चय कर सकते हैं कि भगवत प्राप्ति से हमारे जीवन की हर वस्तु की प्राप्ति हो जाएगी यदि ये निश्चय हो जाता है फिर जो तब वो व्यामोह नाश होता है नहीं तो माया की इतनी महिमा है अविद्या की इतनी महिमा है वो माया परमात्मा की शक्ति है वो ऐसा नाम रूप को हमारे सामने नाम रूप की जाल को ऐसा हमारे सामने फैला के रखा उसी से उसी के अंदर छुपा हुआ भगवान को देखने नहीं देते ये माया शक्ति देवी हैसा गुणमयी मम माया दुराया ये देवी जो है ये माया इसको अतिक्रमण करना बहुत कठिन है कैसे होगा मतलब मामे वो जब रखे माया में तब थे। पास एक भगवान की शरण में जाने पर ही भगवान की जो पाला हुआ कुत्ता जैसा वो जो है भगवान उसको रोक देते हैं उनको रोक देते हैं चलो इसको अंदर आने दो बाकी वो तो आने ही नहीं देते भगवान के पास बड़े अमीर आदमी के पास कुत्ता पाला रहता है और उनके पास मिलने के लिए आपको जो है पहले उनको साथ अपॉइंटमेंट ले करके घुटता को बांध दे जाके मिल सकते हैं ठीक इसी प्रकार भगवान की ये जो है माया शक्ति जो है वो भगवान के साथ पहले इंफॉर्मेशन पहले भेजो कि हम आपसे मिलना चाहते हैं हमारे लिए तो, तो भगवान जब वो अपने माया शक्ति को बांध देंगे तब तो उस पर आगे बढ़ पाएंगे इन्फॉर्मेशन भेजना बहुत कठिन पड़ता है जब मन से चारो अंदर ही बैठा हुआ है परंतु तो तो इंफॉर्मेशन भेजना कठिन पड़ता है बोलते हेतु समाना भी व्यार पुत्र ध्वनि पुत्र ध्वनि में प्रतिबंध शून्य में प्रतिबंधक है सबके साथ मिलकर के आवाज एक साथ आ रहा है ये उनका प्रतिबंधक है और हम भगवान को क्यों नहीं देख पा रहे क्योंकि नाम रूपात्मक माया के जाल में फंसा हुआ है इसीलिए नाम रूपात्मक जगत की जाल में फंसने के के कारण उसी अंतर छुपा हुआ भगवान नहीं दिखाई देते हैं परंतु मतलब है ये तो हमको समझ में आता है हमको समझ में आता है उसको निकालने से वहां से निकल जाने पर की भगवान की बिद भगवान की विद्य मंत्र अपने आ जाते हैं तो इसको लेखते हैं पुत्र पुत्र सुतो पुत्रनि लक्षण मतलब पुत्र ध्वनि के, के द्वारा लक्षित होता है, है। पुत्र धनि नहीं सुनने के पीछे क्या कारण है कारण समाभि एक साथ आ रहे अनेक आवाज बहु भी सह पठन अनेक के साथ उपर रहे इसीलिए यह दार्ष दृष्टांतिक इसी प्रकार एक, इसको इस प्रकार से भी ले सकते हैं हम संसार के हर वस्तु के साथ मिल करके भगवान के आनंद लेना चाहते हैं भगवान को प्राप्त करना संसार में मिल जाए जा। ये तो नहीं हो सकता है ये तो नहीं हो सकता ये जो है कि सठनम यह द्रष्टांति के व्याोह एक निबंधन यहाँ व्यक्ति दृष्टान्त में क्या है हमारी संसार के प्रति मोह वही जो है प्रतिबंध कीकरण है भगवत प्राप्ति में इस प्रकार वहां पे अनेक बच्चों के साथ मिल करके आवाज आने के कारण बच्चों की आवाज स्पष्ट रूप से सुनने में प्रतिबंधक बन जाता है इसी प्रकार संसार के प्रति मोह ही भगवान प्राप्ति में प्रतिबंधक है इसलिए व्यामोह का निबंधन वही एकमात्र निबंधन है व्यामोहान विपरीत ज्ञानान एक निबंधन व्यामोह क्या है आपने आप रहे हैं ये है ये हमारे सुखदायक होगा विपरीत ज्ञान भगवान बोलते हैं अनितम सुखम लोक हमारा विपरीत ज्ञान क्या हुआ लोक। ये जो हमारी यही सबसे बड़ा है और यही जो है कारण बन जाता है भगवत में विपरीत ज्ञान एक निबंधन में जो विपरीत प्रतिबंध कारण है मुख्य कारण मुख्य कारण है, है। विपरीत ज्ञान मतलब संसार सत्य है संसार सुखदायक किसी कुछ के देखो मिथ्या कुछ हम भी नहीं बोलते क्यों क्योंकि हमको दिखाई देते है इसके द्वारा व्यवहारिक प्रयोजन होता है। वो नहीं है। और प्रयोजन में तुम व्यवहारिक वस्तु तक ही रह जाओगे भगवान पारमार्थिक वस्तु है और उस पारमार्थिक वस्तु को प्राप्त करने के लिए परम सत्व को ढूंढना पड़ेगा इसीलिए जो व्यवहारिक वस्तु से को उठा करके इसको मन परमात्मे यही तो सबसे बड़ी बात है सभी व्यक्ति नित्य आनंद में रहना चाहते हैं परंतु दुख की बात है कि अनित्य साधन को अपना लेते हैं और दुखी हो जाते हैं। ये विवेक की वस्तु पढ़े लिखे व्यक्ति विवेकवान वस्तु भी यहाँ पे जो है थोड़ा गड़बड़ा जाते हैं हम सभी जो है हम नित्य कोई भी व्यक्ति किसी को पूछो हम नित्य आनंद में ही रहना चाहते कभी भी हम दुखी नहीं होना चाहते बिल्कुल सही बात है तो हमको दुखी नहीं होना चाहते तो अनित्य साधन को क्यूँ अपनाते हो शास्त्र तो नहीं अधिक नहीं धुवत्म नास्ती अकृत नित्य वस्तु को अनित्य साधन के द्वारा प्राप्त तो नहीं किया जा सकता है सामान्य व्यक्ति का सभी का ज्ञान है जो भी कोई प्रोडक्ट होगा जो कोई उत्पन्नशील वस्तु होगा वो नाशवान होगा किसी प्रकार आनंद यदि वस्तु से उत्पन्न करके प्राप्त करने का कोशिश करोगे वो निश्चित ही अनित होगा विषय के से उत्पन्न होने वाला अन, मतलब होगा भी होगा होगा भी भी इतना आने पर भगवान आपने बोलते विषय इंद्र के संयुक्त से उत्पन्न होने वाला ज्ञान अर्जुन को निश्चित ही दुखदायक होता है न होगा सुखात्मक बुद्धि ये सबसे बड़ा प्रतिबंधक है ईश्वर कृपा से यदि कभी मन से ये भावना मतलब धीरे धीरे करके हटता है को हटेगा धर्म आचरण करने से और वो भी धर्म कैसे करना है जब कोई फलाकांक्षा रहित होकर के धर्म कर पाएंगे तब जाकर के इस संस्था से सब तक तो बुद्धि धीरे धीरे धीरे धीरे सुखदायक तथा बुद्धि धीरे, धीरे धीरे जाते हैं अनादि अनाधि क्यों बोला यहाँ पे अविद्या मतलब अनादि मतलब ये नहीं की अनेक समय से कैसे आया हमारे पास ये हमको समझ में नहीं आता कैसे इसके साथ संबंध आत्मा के साथ अविद्या का तो संबंध संभव ही नहीं है परतु तो एक प्रकाश रूप है एक अंधेरा रूप है परंतु कैसे आ गया वहां वो उन्हें जानता इसलिए अनादि उत्पत्ति रही था अभी तो अनादिवे उ हमारे आत्मज्ञान वही प्रतिबंधक होते हैं आत्मज्ञान प्राप्ति में यही चीज जो है हमारे मान लोक कार्यकार कहते हैं कि अनादिमाया शुक्त जदा जीव प्रबुद्ध अजम अनितम अस्वप्न अद्वैत बुद्धते तथा इस अनादि माया निद्र में स्वया हुआ जीव जिस समय इससे जगेगा तब तो उसको अपना स्वरूप अज अजमे अनादिशुप्त जदा जीव प्रबुद्ध अजम अनितम अस्वन अद्वैत बुद्धते तथा जन्म रहित निद्रा स्वप्न से रहित मतलब अबोध और अन्यथा बोध ये दोनों से रहित अपनी जन्म रहित तब तो तो तो उसको समझ में आता है कि अनादि कहा से आया कैसे आया ये जो है बहुत मुश्किल है अविद्यातमोम अविद्यामोक्ष साध उधारित जब अपनी वार्तिक में कहते हैं अविद्या का अस्त होना ही मुक्ति है और ये अविदय बंधन रूप है तो उसी को बंधन रूप में कहा जाता है है, ये दोनों आचार्य ने हमारे एक और हमारा दोनों ने ऐसा ऐसा एक माया का परिभाषा दिया और भगवान शंकराचार्य भी जो है माया का परिभाषा देते है दे विवेक चुरावन में अव्यक्तम नाम नहीं परमेश शक्ति अनादित गया कार्य बुद्धि शुद्ध होने पर पता लगता है वहां अद्भुत अनिर्वचनीय रूप वहां अद्भुत है अनिर्वचनीय है रूप में भी नहीं कहा जा सकता है नहीं है रूप में भी नहीं कहा जा सकता है इतना भयंकर स्थिति है उसका प्रकार से माया को निपण करते हैं अलग अलग अपना बुद्धि शरणागति होंगे तब अविदाहते रहते हैं अविद्या रहते हैं हमको इतना बोलने की दानी प्रतिबंध हेतु भूत अभिदम प्रतिपादुम तन प्रकृति अब जो है इस अविद्या को समझाने के लिए इधानी प्रतिबंध हेतु भूतां अविद्या मतलब आत्म ज्ञान में प्रतिबंध क्या बैठा है अविद्या उसके प्रतिपादन करने के लिए कि अविद्या से आया जो है तन मूलाम मतलब मूलभूत प्रकृति में ही जो है मूलभूत प्रकृति प्रकृति मतलब क्या होता है कृति मतलब जो करना जैसे रामायण महाभारत आदि वाल्मीकि चलाता रहता है ये प्रति कृतिक तीन प्रत्येक के अप्रोप लगा हुआ है ध्यान रखना मतलब जो अपना काम करता ही जाता है अपना काम करता ही जाता है वो उत्य नहीं है सामान्य कृति होते हैं जैसे हम लोग बोलते हैं कि अष्टादश पुराण का कृति है एक बार लिखा लोगों रामायण महाभारत वाल्मीकिंग रुकती नहीं है माया लोग तो अपनी क्रिया चलाती रहती है एक दिक से हटा तो दूसरे प्रकार से पकड़ लेते हैं ये बहुत मत समझने की चीज है मान ली हम सन्यासियों के लिए भी जो है संसार की एक तरफ से मन उठाया दूसरी जगह फिर संसार बना लेते हैं जो प्रतिबंध वही बन जाते हैं मूलभूत है। जो प्रकृति है उसका प्रतिपादन करके दिखाते हैं कहाँ से आया ये अविधा चिदानंद मय ब्रह्मानंद ब्रह्म प्रति प्रति द्विपिधा चा प्रकृतिर्द्विधा चा चिदानंदमय ब्रह्म समनिता चिदानंदमय ब्रमाबिबिब समित प्रकृतिर्धा चा प्रकृतिर्द्विधा चा पे ये परमात्मा की एक शक्ति है चिदानंदमय जो ब्रह्म है उसकी प्रतिबिंब समझी चैतन्य जो आनंदमय है इसको व्यापक है चैतन्य चिदानंदमय ब्रह्म चैतन्य अनंतमय व्यापक है प्रतिबिंब मुझे प्रतिबिंब से सम्बन्ध उसका जो है प्रतिबिंब होता है मतलब जिस प्रकार आकाश है परंतु पानी में रख दीजिए पात्र में उसी आकाश आकाश में रहते हुए ही उस आकाशस्त तो पात्रों में जो पानी उसमें आकाश का ही प्रतिबिंब होता है इसी बोलते चिगानंद मय ब्रह्म प्रतिबिंब समान्यता और उसमें तब क्या हो जाता है तमो रजो सत्य गुणा प्रकृति तब वहां पे क्या होता है वो तो जो है पात्र संबंधित कुछ गुण जो है प्रतिबिंब में आ जाता है वो ये यह यही है जो हमारे जागतिक वस्तु में वो माया प्रथम है कि वस्तु प्रथम है माया परमात्मा की शक्ति है परमात्मा की जब सृष्टि की इच्छा होती है ना तब आप शक्ति को अभिव्यक्त तो करते हैं बस और फिर जो हम संसार में उसी के माध्यम से फंसा लेते हैं जैसे जब प्रलय हो जाता है उस अपनी शक्ति को अपने में लेते माया शक्ति परमात्मा की एक शक्ति है शुद्ध चेतन रूप है अपरा प्रकृति तो जो है जो रे तिगुणात्मिका है जिसके द्वारा काम करते रहते हैं और इस अपरा प्रकृति का भी समस्ती और व्यस्त रूप में दो विभाजन यहाँ पे बोलेंगे इसको माया और अविद्या के रूप में कहते हैं तो पराप्रकृति और प्रकृति गीता के सप्तम में आया हुआ है और इसका दो विभाजन यहाँ पे दिखाएंगे कि वृष्टि और समस्त रूप में समस्त रूप में जिसको माया बोलते हैं और बेष्टि रूप में अक्षी को जो है अबिद्या बोलते हैं इस प्रत्येक जीव इस माया के आवरण में आ करके इस परमात्मा की सत्ता को भूल करके उसी सत्ता के ऊपर विद्यमान जो नाम रूप और अर्थ क्रिया करते के चक्कर में घूमता रहते यही अबिद्या का सबसे बड़ा महिमा है अच्छा है पे छे फिर कल देखतेशिष्य दे, ओम शांति शांति शांति ये जो है ये इस चीज को ध्यान रखना है की हम परमात्मा की आवाज वहां रहते भी सुनाई क्यों नहीं दे रहा है क्या दिया था जैसे अनेक बालक की आवाज के बीच में हमारी बालक की आवाज आ रहा है पर तो सुनाई नहीं देता तो हमें रुकने सुनने के लिए क्या करना पड़ेगा उन बालक की आवाज से मन को उठा करके हमारे बालक की आवाज मन तो, तो उठाना कठिन है वो लोग भी तो बोलते रहेंगे वो वो हमारी मेंटल मेच्योरिटी चाहिए ठीक इसी प्रकार से अनुसारिक में छुपा हुआ है उन में से जो है वस्तु के वस्तुत्व तो धर्म छोड़ करके अस्थिभा धर्म के और मन को माना जाता है ईश्वर तो भी व्यक्त होता है ठीक है ओम नमो नारायण